शिवानंद स्मृति संग्रह परम पूज्यपाल श्री महापुरुष महाराज का स्मृति चयन स्वामी सारदेशानंद परम पूज्यपाल श्री महापुरुष महाराज जी के चरण कमलों के निकट लगातार दीर्घ काल तक बैठने का मुझे विधि विधान प्राप्त नहीं हुआ था किंतु बीच बीच में अनेक बार उनके पास रहने और स्नेह आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला था उस समय जो कुछ देखा व सुना था उसमें से बहुत कुछ मैं भूल गया हूं। तो भी व्यक्तिगत जीवन में जिन वाणियों और घटनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा था और जिनके विषय में प्रायः प्रतिदिन सोचा करता हूं, उन्हीं में से कुछ परिचय देने की चेष्टा करता हूं। एक दिन प्रातः काल बेलूर मठ में श्री ठाकुर और श्री श्री माँ को प्रणाम करके स्वामी सहजानंद स्वामी सिद्धानंद और मैं हम तीन लोगों ने महापुरुष महाराज के समीप दक्षिणेश्वर जाने की इच्छा प्रकट की बहुत ही प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा बहुत अच्छा आज मंगलवार है बहुत ही अच्छा दिन माँ का दर्शन कर पाओगे फिर पूजनी रामलाल दादा को प्रणाम देकर कहने के लिए यह भी बता दिया कि वह स्वयं माँ की पूजा के समय भोग दे और मंदिर में ही प्रसाद पाए हम लोग एक छोटी नाव द्वारा आनंद स्थित दक्षिणेश्वर की ओर रवाना हुए दक्षिणेश्वर पहुंचकर मंदिर में प्रणाम करके हम लोगों ने खजांची जी से भेंट की और महापुरुष महाराज जी की इच्छा जताई रामलाल दादा ने जगत जन्य भवतारिणी की पूजा की और भोग का निवेदन कर दिया हम लोगों को भी दादा की कृपा से मंदिर के प्राय भीतर जाकर भी जी भर कर माँ की पूजा आरती आदि का दर्शन कर बहुत ही आनंद मिला भोग आरती के समय उत्तम रूप से मां की आरती का दर्शन और स्वयं अपने हाथ से मां को चंवर डुलाकर जीवन सार्थक किया इसी चवर से एक समय स्वयं नारायण भगवान श्री रामकृष्ण ने मां को जीवित मूर्ति में विजयन किया था प्रसाद पाकर श्री श्री ठाकुर के कमरे में हम लोग विश्राम करते रहे सिद्धानंद जी और मैं दक्षिणेश्वर में रात्रिवास का संकल्प लेकर वही रह गए और संध्या आरती के अनंतर नाट्य मंदिर में बैठे दादा हमें श्री ठाकुर के गाने सुनाने लगे दादा कभी तो भाव में विभोर होकर खड़े खड़े नाचने लग गए अंत में वह लड़खड़ाते हुए फिर नाचने लगे तथा अस्पष्ट स्वर से श्री ठाकुर के गाए हुए मत गान गाने लगे हांडी पाड़ा जाबो आमी घुचुनी बूनते बूनते अर्थात डोमों की टोली में मैं खचिया बीनते हुए जाऊंगा। उस रात को दादा की कृपा से हमें श्री श्री ठाकुर के कमरे में ही रात्रिवास का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ था दूसरे दिन प्रातःकाल मौलसरी वृक्ष के नीचे श्री श्री माँ के घाट में हमने स्नान किया और विभिन्न मंदिरों में प्रणाम करके बेलूर की ओर रवाना हुए दादा ने कहा मठ में जाकर श्री महापुरुष महाराज को मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम कहने में भूलना मत उन्होंने बहुत ही दीनहीन भाव में अपने पहने वस्त्रों को समेटकर तथा पैरों के जूते खोलकर मठ की ओर खड़े कड़े हाथ जोड़े थिर झुकाकर प्रणाम भी किया मठ में जाकर महापुरुष महाराज को दक्षिणेश्वर की पूजा आदि के विवरण वितरण को आदि से अंत तक बताया वह भाव में विभोर होकर श्री भवतारिणी का स्मरण करते हुए हर्षोत्फुल्ल हुत बार बार जय महाजय जय के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे उनके भावोज्वल मुख श्री और भी उज्जवल हुई और उनकी कृपा से हमारे अंतर में वह पुण्य स्मृति और भी बढ़ गई अविश्वास के अंधकार में आशा और ज्ञान की ज्योति फैल गई मठ में मृंडमयी प्रतिमा में सरस्वती पूजा हुई श्री शशधर महाराज सहायक तंत्र धारक थे और मैं पुजारी था पुराने ठाकुर मंदिर के पीछे ध्यान घर में पूजा का आयोजन हुआ बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल पूजा के लिए जाने के पूर्व पूज्य पात का आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त करने के लिए मैं उनके कमरे में गया और हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा निवेदित कर दी सुनकर वह गंभीर व स्थिर दृष्टि से मेरी ओर एकटक देखने लगे इसके अनंतर मेरी ओर देखते हुए कुछ उत्तेजित भाव से उन्होंने कहा माँ स्वयं ही सरस्वती है हमारे मठ में उन्हीं की तो नित्य पूजा होती है फिर प्रतिमा पूजन क्यों मैंने कुछ क्षण मौन रहकर धीरे धीरे कहा आज बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा है मेरे कथन से वह और भी उत्तेजित स्वर से बोल उठे विशेष पूजा विशेष पूजा क्या है प्रतिदिन ही तो उनकी विशेष पूजा होती है महापुरुष जी कहते कहते एकदम स्थिर हो गए दोनों हाथों में प्रार्थना मुद्रा दिखाई पड़ी हम दोनों एक दूसरे का मुख देखकर चुपचाप खड़े रह गए कुछ समय बाद उनका भाव कुछ प्रसमित हुआ माँ माँ कहते हुए उन्होंने प्रसन्न होकर पूजा की अनुमति दी और कहा जाओ बहुत भक्ति भाव से माँ की पूजा करना प्रसन्न चित्त से उनकी चरण धूलि सिर में धारण करके मैं जाकर पूजा के आसन पर बैठा पूजा आरंभ हुई अब प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी ठीक इसी समय महापुरुष जी सेवक का हाथ थामकर पूजा गृह में उपस्थित हुए उनका शरीर अस्वस्थ था चलने की शक्ति कम थी वह माँ माँ कहते हुए पूजा गृह में प्रविष्ट हुए उस समय उनके गले का गदगद स्वर सुनकर हमारा मन प्रफुल्लित हो गया पूजा गृह में प्रविष्ट होकर उन्होंने अपने हाथ से फूल बिल्लपत्र चंदन लेकर आनंद से मंत्र पाठ करते हुए मां सरस्वती के चरण कमलों में अंजलि दी और शार्टांग प्रणाम करके सामने खड़े होकर पूजा देखने लगे तब तक हमारा देवी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो चुका था अतः फिर अधिक उल्लास से भगवती को पुष्पांजलि देकर प्रणाम के अन्तर उच्च स्वर से माँ माँ कहते हुए सेवक का हाथ पकड़कर वह लौट गए हमारा हृदय उल्लास से पूर्ण हुआ पूजा में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ संध्या समय श्री श्री ठाकुर की आरती के अनंतर मां सरस्वती की आरती हुई महापुर जी के कृपा पात्र और विशेषण भाजन सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य भी भगवान सेन उस दिन पहले से ही तैयार थे मां की आरती के समय भगवान बाबू आनंद से पखावज बजाने लगे बजाते बजाते मानो वह वादन में एकदम डूब गए उनके उस अपूर्व वादन में आकृष्ट होकर मठ की समस्त साधु मंडली वहां आ गई सेवक का का हाथ पूजा में आ गए उनके दर्शन से वादक पात चंद्र के दर्शन से समुद्र की भांति उद्वेलित हो उठा तन्मय वादक अद्भुत अत्यद्भुत ध्वनि उठाते हुए द्रुत और विलंबित लयो में बहुत समय तक मृदंग बजाते रहे भाव विवल महापुरुष के प्रसन्न चित्त से प्रतिमा के सामने खड़े रहने के कारण वहाँ के सभी लोगों के हृदय में आनंदोल्लास का संचार हुआ था मानो माँ का प्रत्यक्ष आविर्भाव अनुभूत होने लगा बहुत देर के बाद पखावट वादन समाप्त होने पर सभी लोग ऊँचे स्वर से माँ की जय जयध्वनि करते हुए प्रणाम करने लगे महापुरुष जी भी हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करके गदगद कंठ से माँ माँ करते हुए सेवक का हाथ पकड़ अपने कमरे में लौट गए उस समय मैं ढाका के आश्रम में था भयंकर सांप्रदायिक झगड़ा चल रहा था मारपीट लूटपाट के साथ अग्निकांड खून खराबी आदि भी हो रही थी डर के मारे लोग घरों में बंद थे कब क्या हो जाए पता नहीं श्री श्री ठाकुर की कृपा से आश्रम पर कोई उपद्रव नहीं हुआ किंतु शहर में आना जाना बंद होने से चंदा वसूल करना मुष्टिभिक्षा संग्रह आदि कार्य बंद थे फिर बाज़ार बंद हो जाने से हर चीज़ की कमी खाने पीने का कष्ट तथा तो अन्य असुविधाएं उपस्थित हुई कुछ दिनों के बाद दंगा कम हो गया शहर में शांति पुनः स्थापित हुई किंतु चारों ओर से लोगों को दुख कष्ट के समाचार तथा सहायता के लिए प्रार्थना आने लगी स्थानीय मिशन के अधिकारी इस सांप्रदायिक दंगे के बीच सेवा कार्य करने का साहस नहीं कर रहे थे चारों ओर से स्थानीय आश्रम तथा तो रामकृष्ण मिशन के पास सहायता के लिए अनेक प्रार्थना पत्र आने लगे बेलोर मठ जाकर मिशन के अधिकारियों से इस विषय में परामर्श लेने की इच्छा मेरे मन में प्रबल हो उठी घटना चक्र के बाद उसी समय मेरे कैलाश दर्शन का आयाचित सुयोग भी उपस्थित हुआ और मैं ढाका आश्रम के अध्यक्ष से आज्ञा लेकर बेलोर मठ चला आया उन दिनों पूजनी बिजानंद महाराज मठ के जनरल सेक्रेटरी थे उनसे मैंने ढाका के दंगे और मनुष्यों ले दुख कट्ट की बात तथा अपने कैलाश दर्शन यात्रा की बात बताई उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी पुण्य महापुरुष महाराज से अनुमति लेने के लिए मैं उनके पास गया ढाका के भक्तों के पत्रों से उन्हें ज्ञात हो गया था कि ढाका में फिर दोनों संप्रदायों में उत्तेजना दिखाई पड़ रही है उन्होंने अनेक प्रकार की युक्तियों से मुझे फिर ढाका लौट कर वहां शांति सेवा के कार्य में सहयोग देने को कहा गोपेश जानते हो एक घड़े दूध में जामन का एक बुंद ढाल देने से सारा दूध नष्ट हो जाता है उसी प्रकार तुम लोगों ने इतने दिनों के श्रम से वहां जो सेवा कार्य किए हैं वे सब इस एक ही घटना से मिट्टी में मिल जाएंगे मुझसे ढाका की सारी बातें तथा मेरे यहां आने का कारण जानकर उन्होंने स्नेह स्वर से कहा मैं बहुत दिनों से तुम्हें जानता हूँ तुम कभी बिना समझे बुझे काम नहीं करते अतः ढाका लौट जाओ और जिससे सभी के मन में आशा भरोसा और आनंद का संचार हो जिससे सभी का मंगल हो सब लोग मिलकर उसी की चेष्टा करो श्री श्री ठाकुर की कृपा हुई तो कैलाश दर्शन बाद में भी हो जाएगा उनके शब्दों में स्नेह और ममता टपक रही थी दिन दुखियों के दुख के प्रति वह कहाँ तक कातर तथा दयालु है इसका भी मुझे अनुभव हुआ महापुरुष जी का स्नेह आशीर्वाद तथा शुभेक्षा पाकर एवं सेवा कार्य के लिए वित्तीय सहायता मठ से प्राप्त करने का प्रबंध करके मैं ढाका लौट आया थोड़े ही समय के भीतर धंगे से विध्वस्त हिंदू प्रधान गांव रोहितपुर में उत्तम रूप से सेवा कार्य प्रारंभ हुआ मिशन का गौरव और सुनाम चारों ओर फैल गया महापुरुष जी की अमोघ इच्छा और आशीर्वाद से आगे चलकर मुझे कैलाश दर्शन और परिक्रमा का मौका भी मिल गया महापुरुष का आशीर्वाद अमोघ और कल्याणकारी है यथार्थ में ही वे बद्र समान कठोर और कुसुम के समान कोमल हैं त्यारद्य दर्शन के लिए महापुरुष मुझे उत्साहित करते थे स्वयं उन्होंने मेरे लिए पाथे आदि दिया और दूसरों से भी सहायता देने के लिए कहा उनके शरीर त्याग के कुछ समय पूर्व मैं मठ में गया था उस समय उनका शरीर बहुत ही अस्वस्थ था चलने फिरने की शक्ति भी घट गई थी तो भी एक दिन पास बुलाकर स्नेह के साथ मेरा कुशल समाचार पूछने के अनंतर उन्होंने जानना चाहा कि अमरधाम का दर्शन हुआ या नहीं विनय के साथ मैंने कहा नहीं हुआ है तब कुछ चिंतित स्वर से उन्होंने कहा मैं भी सोच रहा हूं गोपेश को अमरधाम का दर्शन नहीं हुआ है उनके शरीर त्याग के कुछ समय बाद श्री श्री ठाकुर की कृपा और उनके स्नेहा आशीर्वाद से मुझे अमरनाथ यात्रा तथा तो काश्मीर और जम्मू अंचल के अनेक तीर्थ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था दक्षिणात्य तीर्थों के भ्रमण से लौटने पर मैंने उनसे वहां की सभी बातें बताई उस प्रांत के निवासियों का भक्तिभाव विशेष रूप से ब्राह्मणों की संध्या पूजा में निष्ठा और मंदिरों में पूजा अर्चन के ठाट बाट की भी बात बताई सुनकर उन्होंने हंसते हुए कहा बेटा उनमें अधिकांश भाग ही सकाम है तुरंत मेरे नेत्रों के सामने एक नई दृष्टि खुल गई